विक्रांत ने साइकिल के लॉक को तोड़ने के लिए रोड का यूज किया था लेकिन वो चाहता था अदृश्य शक्ति द्वारा दिए गए मल्टी फंक्शन चाबी का इस्तेमाल करके भी उस लॉक को खोल सकता था लेकिन उस वक्त विक्रांत इतनी जल्दी में था कि उसे ये ध्यान ही नहीं आया हालांकि इस वक्त वो अपने नाइट विजन की मदद से रोड पर देखते हुए साइकिल चला रहा था विक्रांत इस वक्त काफी रिग्रेट फील कर रहा था उसे इस बात का पछतावा था कि वो अपनी अदृश्य शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाया था उसे मौके पर इन शक्तियों का ध्यान ही नहीं आया अगर उसने सही समय पर सही शक्ति का इस्तेमाल किया होता तो ना तो उसे चौल में उन गुंडों से फाइट करनी होती और ना ही इतना समय और एनर्जी वेस्ट करना पड़ता अगर चौल में घुसते ही उसने लाइट को ऑफ करके नाइट विजन से देखना शुरू कर दिया होता तो फिर उन गुंडों से भिड़ने के बजाय वो साजिद के पीछे निकल गया होता साथ ही वो चाहता तो इन विजुअल डिवाइस की मदद से भी साजिद को ट्रेक कर सकता था लेकिन उस वक्त विक्रांत इतने जोश और हड़बड़ाहट में था कि उसने इन सब के बारे में सोचा ही नहीं था अब तक हालात बहुत बिगड़ चुके थे साजिद कहाँ है कुछ पता नहीं वो मिलेगा भी या नहीं ये भी पता नहीं अगर देव ने उसे देख लिया हो तब ठीक है वरना अब उसका मिलना बहुत मुश्किल है विक्रांत बहुत तेजी से साइकिल चलाता हुआ चौल के पीछे वाली सड़क पर भागा चला जा रहा था विक्रांत को उस वक्त जबरदस्त थकान और दर्द का अनुभव हो रहा था उन गुंडो ऐसी लड़ते वक्त विक्रांत को भी चोट का सामना करना पड़ा था उसके माथे से अभी तक खून की धार टपक रही थी सही मायने में तो उसका शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहा था लेकिन फिर भी विक्रांत पूरी हिम्मत से साजिद के पीछे भाग रहा था जब वो चौल के पीछे की तरफ पहुंच गया तब फिर उसने एक जगह पर साइकिल खड़ी कर दी और इधर उधर देखने लगा अब तक काफी रात हो चुकी थी लेकिन चूंकि ये मार्केट वाला एरिया था इस वजह ऐसी यहाँ दो तो चार लोग नजर आ रहे थे विक्रांत मार्केट का एरिया छोड़ एक गली में घुस गया गली में एकदम अंधेरा था लेकिन चूँकी विक्रांत ने अपनी इनिविजल लाइट ऑन कर रखी थी उस वजह से उसे सब कुछ साफ नजर आ रहा था अभी विक्रांत एक या दो गली भीतर ही आया रहा होगा कि अचानक से उसके कानों में गोली चलने की आवाज आई विक्रांत तेजी से उस आवाज के सोर्स की तरफ भागा ये आवाज उसे गली के भीतर ही कहीं से सुनाई पड़ी थी विक्रांत जिस गली में था वहां से आगे जाकर उसने जब लेफ्ट टर्न लिया तो उसे देव बंदूक ताने खड़ा नजर आया विक्रांत तेजी से भागता हुआ उसके पास पहुँचा क्या हुआ क्या हुआ देव देव ने हाफते हुए कुछ नहीं वो उधर उधर भागा है। गन भी है साले के पास देव ने साजिद के भागने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए विक्रांत को बताया देव के पैरों में से खून बह रहा था शायद उसके पैर में गोली लगी थी विक्रांत तेजी से देव के बताए हुए दिशा में भागने लगा देव भी किसी तरह से उसके पीछे पीछे भागने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके पैर इस वक्त चलने की हालत में नहीं थे पैर में गोली लगने से इसमें से काफी खून बह चुका था वो सड़क पर ही हताश होकर बैठ गया विक्रांत ने पीछे मुड़कर देखा तो वो फिर से लौटकर उसके पास आया क्या हुआ क्या हुआ कुछ नहीं यार साले ने पैर में गोली मार दी आह देव ने चेहरे पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा तुम पकड़ो साले को बच के जाने पाए हाँ विक्रांत ने ये कहते हुए उठकर भागने लगा विक्रांत रुको देव ने उसे फिर से बुलाया ये, ये गन ले जाओ साथ में जरूरत पड़ सकती है विक्रांत वापस भागकर देव के पास आया और गन लेकर तेजी ऐसी साजिद के भागने की दिशा में दौड़ने लगा इस वक्त विक्रांत मनी मन सोच रहा था एक बार ये साला पकड़ में आ जाए फिर तो इस पे इतने चार्ज लगेंगे कि कभी जेल से बाहर ही नहीं आएगा भागते भागते विक्रांत फिर से उसी जगह पर पहुंच गया जहां पर वो साइकिल खड़ी करके गया था यहां पर खड़े होकर उसने पहले अपने अदृश्य टेलीस्कोपी की मदद से साजिद को देखने की कोशिश की उसे देखा की साजिद रोड आरोप आगे की तरफ भागा जा रहा था वो मार्केट से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था विक्रांत ने दोबारा से साइकिल उठा ली और फिर तेजी से पैडल मारते हुए साजिद के पीछे भागने लगा काफी देर से भागते भागते साजिद भी अब काफी थक चुका था अब तक वो मार्केट एरिया से भागकर शहर के बीच में आ गया था इस वक्त रोड पर बिल्कुल सन्नाटा था कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था साजिद ने खुद को एक बिल्डिंग के पीछे छुपा लिया और वहाँ से खड़े होकर विक्रांत आरोप नजर रखने लग गया विक्रांत को उसने दूर से ही अपनी तरफ आते देख लिया था उसने अपनी बंदूक से निशाना लगाते हुए विक्रांत की तरफ एक फायर कर दिया गोली सीधे ही विक्रांत के कंधे पर जा लगी वह साइकिल पर अपना बैलेंस खोते हुए लड़खड़ाने लगा लेकिन फिर किसी तरह से उसने खुद को संभालते हुए साइकिल चलाना जारी रखा अब तक विक्रांत ने भी साजिद को बिल्डिंग के पीछे छुपा हुआ देख लिया था उसने भी अपनी बंदूक निकाल उस पर गोली चलाने की कोशिश करनी चाहिए लेकिन कंधे में गोली लगे होने की वजह ऐसी विक्रांत के लिए बंदूक चलाना नामुमकिन ही था उधर जब साजिद को लगा कि विक्रांत अभी कुछ नहीं कर सकता तो वो बिल्डिंग के आड़ से बाहर निकलकर बीच रोड पर आकर खड़ा हो गया और फिर उसने अपनी बंदूक निकालकर विक्रांत पर निशाना लगाना शुरू कर दिया लेकिन फिर कुछ बेहद अजीब हुआ साजिद को रोड पर कुछ बेहद अजूबा नजर आया एक बार के लिए तो उसे लगा की शायद ये उसकी आँखों का भ्रम है उसने अपनी आँखें मीच दोबारा ऐसी सामने देखने की कोशिश की ये कैसे क्या है ये साजिद बिल्कुल सदमे में था उसके सामने सिर्फ एक साइकिल तेजी से भागती हुई चली आ रही थी साइकिल पर सवार आदमी नजर नहीं आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे कि साइकिल खुद ही रोड पर चलती चली आ रही है साजिद बिल्कुल शोक्ड रह गया उसने डर के मारे हड़बड़ाहट में साइकिल पर दो तीन फायर भी कर दिया लेकिन फिर भी वो साइकिल काफी तेजी ऐसी उसकी तरफ बड़ी चली आ रही थी चंद सेकंड में साइकिल उसके बेहद खरीब आकर उसके शरीर ऐसी भिड़ गई और फिर धाम साजिद जमीन आरोप धराशायी हो गया साजिद के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा वो काफी डरा हुआ नजर आ रहा था अभी वो कुछ समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ और भी ज्यादा चौंकाने वाली घटना उसके साथ घटित हुई अचानक से साइकिल ऊपर हवा में उठती गई साजिद का शरीर कांपने लग गया। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई भूत देख लिया डर के मारे उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था वो कांपते हुए किसी तरह ऐसी खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था तभी हवा में तैरती वो साइकिल आकर उसके ऊपर गिर पड़ी आ साजिद तो मनो बेहोश हो गया दर्द के मारे वो करहाने लगा अब तक तो साजिद को पूरा यकीन हो गया कि ये कोई भूत ही है जो उसे मारने के मकसद से आया वो डर के मारे का पड़ा था और उसने साजिद की जांगों पर निशाना लगा रखा था साजिद को तो अपनी आँखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था उसे ऐसा लग रहा था की मानो वो कोई जादू का शो देखने आया हो विक्रांत इस वक्त साजिद की जांगों पर बंदूक का निशाना लगाए खड़ा था और नाजा ने कैसे सजे हाथों से बंदूक कटरी कर दब गया और पड़ा की आवाज के साथ बंदूक से गोली निकलकर सीधे साजिद की जांघों में जा घुसी वो जोर से चीख पड़ा ओह ये ये कैसे हो गया विक्रांत भी शॉक्ड होकर खड़ा रह गया